एकत्व का अर्थ आप अभेद करना चाहते हैं और अनेकत्व का अर्थ भेद का समुच्चय भेदों का समुच्चय इसलिए अनेक कहा जाता है अतः एकत्व तो और अनेकत्व तो नाम की कोई संख्या ही नहीं है पूर्व पक्ष तो पूछा अभेद किम कित होगा वह अभेद पट रूप है या पट से भिन्न आज ये एक पटस प्रयोग से एकत्व को हो जाएगा। एका जो एक जरूरत नहीं रह जाएगा क्योंकि एका और पट दोनों पर्यासी हो गए एका कारकर अभेद और वो अभेद पट सान है पट रूपी है अतः पट कहो एका कहो एक ही बात हो गई अतः र्याच्यों एक साथ अप्रयोग नहीं कर सकते यह आपत्ति है इसीलिए एकाकारता अभेद नहीं कर सकते हो पर्यायता। पट से भिन्न है वो एक जो अभेद किया गया वह अभेद क्या है पट से अलग है ऐसा कहते हो तो संप्रति पद धर्म पदार्थो तो अलग ही नहीं है बल्कि समस्त पदार्थों में रहने वाला धर्म है वो पट में भी एकत्व तो है, घट में भी एकत्व तो है, मठ में भी एकत्व तो एकत्र हरेक पदार्थ में एकत्व तो एकत्र को मिल जाएगी समस्त पदार्थों में चेत के मण ऐसा भी कोई तत्व होता है इसमें क्या प्रमाण है ये तो पूछा जा रहा है अनेक पर्याय शब्दों के साथ प्रयोग नहीं होता है दोस्त पहले पक्ष में आने पद जित पक्ष में आप कहते हो जो समस्त पदार्थ विद्यमान एक धर्म है तो, हैं, तो हम आप पूछते हैं वह धर्म किस प्रमाण से करोगे आप क्योंकि संख्या में रहती है ना इसे संख्या हो गया संख्या कहा रहेगी क्यों द्रव्य में और हम एक गार्थ अभेद कर रहे हैं जो कि कहाँ है ये समस्त पदार्थ मतलब द्रव्य गुण कर्म सावधान समय अभाव सभी में इसे समस्तों हम लोग अभाव हम बोल सकते एका समवाय एका जाति ही हर चीज हो सकता है एका एकं ना एक तो जो है द्रव्य गुण कर्म सामान विषय संवाय अभाव सबके साथ एक का शब्द होता है और उस एक कार्थ अभेद है अधिक अभेद नाम का तो जो चीज है सकल पदार्थों तो में रहने वाला धर्म है अध गुण के अंतर्गत संख्या के अंतर्गत एक संख्या एक को नहीं लेना चाहिए ऐसा कहता है, तो उसे पूछा गया कि किम प्रमाणम ऐसा नामक जो जो चीज, समस्त का धर्म हो इस प्रकार में क्या प्रमाण है? गया में संख्या एक नाम का संख्या होता और वो है फिर वो गुण है एक गुण में दूसरा गुण नहीं रहता अत रूप में एकत्व कहां से आ गया हुं? और गुण जाति में नहीं होता एका जाति में वार हो रहा है एकम सामान्य आप एकम अपरम द्वितीय अपरम परम परम अपरम तो प्रत्येक में एकत्व का साथ जो सब विहार हो रहा है उससे मालूम होता है एकत्व संख्या नहीं है इसे गुणादि के साथ भी के में भी अभेद व्यवहार देखने को मिला इतनी गुणादि अभेद व्यवहार क्या है यथा अश्य नीलम रूपम तथा तस्पी नीलम रूपमें दोनों नीलम रूपों का अभेद व्यवहार हो गया गुणों में भी अभेद व्यवहार है जाति में भी अभेद व्यवहार है कर्म में भी अभेद व्यवहार है क्रिया में भी हर चीज अभेदवार होने के नाते ये अभेद नाम का चीज जो एकत्व का पर्याय पूर्व पक्ष ने कहा है वह समस्त पदार्थ करके व्यवहार से सिद्ध हो गया चेत न व्यवहार से, से कभी कोई पदार्थ सिद्ध होता ही नहीं व्यवहार मात्र अर्थ असिध है लक्षण प्रमाणाभ्या वस्तु सिद्धि न तो व्यवहार लक्षण प्रमाण से वस्तु सिद्ध होता है व्यवहार से कभी वस्तु की सिद्धि नहीं मानी गई है तस्य गौणस्या बहुशो दर्शनार्थ क्योंकि व्यवहार जो है बहुत तर व्यवहार गौण ही हुआ करता है लोग मुख्य व्यवहार करना जानते ही नहीं सब गौण व्यवहार ही करते पहले भी एक बार बोला था अतितर शब्द जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं सब गौण अर्थ ही है किसी को भी किसी भी शब्द का मुख्य अर्थ क्या है पता ही नहीं और जो व्यवहार में चला आया हुआ गौण अर्थ था उसी को पानी ने संग्रह कर दिया भूधा तुम्हारे सत्ता धा तुमने, तुमने, तुमने ये सब जो प्रसिद्ध अर्थ था जो शब्दों के गौण व्यवहार चल रहा था उसी का संकलन हुआ है जो व्याकरण से भी जो आचार है यौगिकार्थ वो भी मुख्य अर्थ होना कोई जरूरी नहीं है। ये पहले भी सिर्फ बोल चुके हैं गौराया कर इसी बात को भविष्य जो व्यवहार होता है वह गौण व्यवहार ही होता है मुख्य व्यवहार होता ही नहीं अब देखो व्यवहार हम लोग व्यवहार के लिए भी सर नाम रख रहे हैं तो हम लोग हैं क्या मनुष्य है को मनुष्य करके पुकारते हैं नहीं किसे कुछ नाम रख रखते कुछ नाम रख दिया क्यों व्यवहार के लिए अच्छा नाम रखा जा गौण है वो आप नहीं है वह कहो नाम तो वे है अब यही देख लो ना हम ही लोगों का देख लो क्या हाल हुआ पहले घर में जो भी नाम था राशि के हिसाब से का नाम था फिर कॉलेज स्कूलों में कुछ वही नाम दे कई बार तो तो व्यवहार के दूसरे नाम दे देते हैं घर में एक तीसरे नाम से पुकारते हजौरी तो नाम होती है वहां पर और ये सब के बाद संन्यास लिया दिगौर नाम हो गया अब कौन सा नाम सही है हमारा बताओ कोई नाम सही नहीं नाम मिथ्या हो गया साबित हो गया भाई शरीर तो वही है और उसकी चार चार नाम बदल गए इसका मतलब नाम के भाई शरीर ज्यादा नित्य है शरीर तो वही है ना शरीर हम नित्य नामित्यवहार ऐसा है इसलिए कोई भी शब्द है या व्यवहार है ये बहुश गौण ही होता है हम मुख्य को ध्यान ही नहीं देते हैं मुख्य को बिल्कुल त्याग करके गौण व्यवस्था के आधार पर काम चलाते मुख्य बाल का बात कथम गौणत्म पूर्व पक्ष रहता है मुख्य अर्थ को स्वीकार करने जब बात का नहीं है हम गौण्व क्यों माने साधक यही मुख्य अर्थ है इसमें साधक क्या प्रमाण के पास पहले पूछगा मुख्य अर्थ है अभेद ही एक शब्द मुख्य अर्थ है इसे क्या प्रमाण किस अनुमान से को हेतु है या उपमान है या अवेदादि प्रमाण है श्रुति क्या तुम्हारे प्रमाण है किस आधार पर आपसे करेंगे साग्यवाद करें। मुख्य व्यवहार बाधक होने पर ही गौण माना जाता है किंतु गुणादि में अवैध व्यवहार की मुख्य रूपता का कोई बाधक को उपलब्ध नहीं है ऐसा कह सकते नहीं आप क्योंकि जो है वहां पर हमारे मुख्य श्ब्र कर किया जाएगा के तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी मुख्य रूप का साधक को कोई प्रमाण भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है साध्यात् इतना ही आपसे पूछते हैं ये जो सकल पदार्थों धर्म पदार्थ उत्पत्ति के बाद आते आता है, कि पहले से है क्योंकि कोई भी चीज एक संज्ञा आएगी उत्पत्ति हुआ एक बच्चा होता फिर एक ही हुआ अब जो भी पैदा होता दो हुआ बोलोगे कि नहीं बोलोगे पैदा होने के बाद ही तो बोला दो कि पहले बोल देते हैं बाद में ही होता है। कोई भी वस्तु है तदगत संख्या अभेद, जो भी रहा रहा, उत्पत्ति का होता है, ये जो में अभेद धर्म भी है। इसको उत्पत्ति का कहा हो रही सकल पदार्थों में रहने वाला जो धर्म कहने से नहीं हुआ सकल पदार्थों में कई पदार्थ नित्य पदार्थ उनमें कहां से आ जाएगा धर्म इसे कहते हैं उत्पत्ति कारणाभावस्य इनकी उत्पत्ति का ना नर्णन कर ही नहीं सकता असमय कारण और अभाव स्पष्ट कर दिया हमारे दृष्टिकोण से इसका ना कोई समय कारण है न असमय कारण है गुणों की उत्पत्ति में तो है ना गुणों की उत्पत्ति में आप मानते हो जैसे हम एक संख्या हम एक संख्या मानने की समस्या नहीं होगी कि संख्या होने के कारण से कहा उत्पन्न होगा वो द्रव्य में आकाश में एकत्व एक एकत्व सभी द्रव्यों में एक संख्या जो होता है वह द्रव्यूपी समय कारण उत्पन्न होता है द्रव्य रूपी समय कारण में उत्पन्न होता है और कारणगत एकत्व को देख कार्य में भी एकत्व एक आ है अथवा असमय कारण भी है कारणगत गुणत्व समय समय कारण कारण हम हम वर्णन कर सकते हैं संख्याओं का। संख्याओं का यदि इन को गुण गुण में मान लेंगे तो और आप जो नहीं मान रहे हो आपके दृष्टिकोण है ये एक कार भेद समुचय कह रहे हो आप से हम पूछेंगे इसका और, कार और निमित कारण माध्यम से उत्पन्न हो गया मान लो तो चीजें ऐसा होते हैं जिसका कोई समय कारण नहीं होता असमय कारण भी नहीं होता निमित हो जाता ऐसे भी बहुत सारे पदार्थ जो निमित कारण से पैदा होता।, होता है और गोबर से पिछु पैदा होता है इसमें क्या उपाय कारण बताओगे? हो गया समय कारण क्या हो गया असमय कारण क्या होगा ना कोई समय ना समय वहां पर निमित कारण पात्र से पिछु पैदा होगा गोबर जो ढेर लगा हुआ है उससे जो पानी वानी गिर जाता है तो गर्म ठंडा वो गैस वगैरह जो क्रिएट होता है उससे जहरीला जीव पैदा होता है पहला ऐसे उत्पत्ति होती है उसके बाद वो बच्चे पैदा हो जाएंगे देखो जब भी पैदा हो तो होते जुड़वा पैदा होते हैं लड़का एक लड़की <laughs> पहला बिच्चो बिच्चो नहीं दो पैदा होते होंगे <laughs> फिर उसके बाद वो बच्चे पैदा होंगे ना माँ से ऐसा पैदा होता है जो माँ का पेट को फाड़ के पैदा बिच्चू की विशेषता है बच्चे को, तो तब अंदर बाहर निकलते नहीं जब जिंदी रहेगी तो फिर पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों हो, हो जाती दे दुनिया सारी योजना भगवान ने सोच समझ के बनाया सांप का भी यही हाल है वो तो सरपड़ी जो है सारे अंडों को खाती जाती है एक अंडा खाएगी सो जाएगी दूसरे अंडा खाएगी तीसरी खाएगी रोज दो दो दो खाती जाती है, रेशा। तो है। सब रेशा जैसे आप लोग दो दो रोटी खाते हैं सबरेजा वो भी खाती, खाते जब सोई रहे थे उस समय कोई पहचान से अंडा पक कर निकल गया बच्चा बाहर निकल गया तो बच गया हो तो गया।, तो गया फिर उसको नहीं मार के खाएगी विशेषा नहीं सर। वो अंडों को खा जाएगी अंडे से निकलो बच्चे से खेलेगी तो खाएगी तो फिर उत्पत्ति देखा गया। बहुत सारी चीजें ऐसे है आप देखते हैं बारिश के दिन में होता है ना बहुत सारे कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं निमित कारण है केवल बारिश से हजारों प्रकार के कीड़े हो जाते हैं यदि ऐसा आप इस को मानना चाहते हो सकल पदार्थ उत्पन्नी तो सही प्रमाण देना पड़ेगा निमित कारण मात्रा देव उत्पत्ति तक पहले वो ही सिद्ध नहीं हो है। की कल्पना भी नहीं कर सकते अप्रति तद सिद्ध है क्यों क्यों वो सिद्ध नहीं है क्योंकि ऐसी प्रति कहीं होती नहीं है अत उसको सिद्ध भी नहीं माना जा सकता इस प्रकार से जो लोग एकत्व और अनेकत्व खंडन कर रहे थे उनका खंडन हो गया और एकत्व अनेकत्व एकत्वत्व सिद्ध हो गई लेकिन पहले भी एक बार बोल रहा था संक्षेप में एक द्विती त्री इत्यादि ये व्यवहार जो हर आदमी जानता है कोई जरूरत नहीं था ये अनुमान हमें सिद्ध करने का कहे थे उसको दोबारा थोड़ा विस्तार समझाने के लिए उठा रहे थे कि अपेक्षा बुद्धि वैचात समवायाद त्रित्व व्यवहारण भेद समुच्चय न तथापि न संग्रह आतीदीना अपेक्षा बुद्धि सेशिष्ट ऐसी प्रक्रिया से ज्ञान सबको होता है क्या ज्ञान बालगोपालदी हैं जो अनपढ़ तो अज्ञानी मूढ़ जो पाठशाला वगैरह में गए नहीं जिनको कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कहीं से उनको जो इमो दो संज्ञा ज्ञान हो रहा है वो अपेक्षा बुद्धिजन्य नहीं है उन्हें पतिया पता ही नहीं प्रक्रिया लेकिन ना जानते सभी हैं या नहीं उनको सिखाया किसी ने नहीं, नहीं फिर भी वो जानते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो हम लोगों को जो है कोई सिखाता नहीं हम लोग सब जानते हैं सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि माँ के घर में रहते वक्त अपने की अपने भी जन्म के आने को जन्म के संस्कार ही है और जिस माँ के बोल रहे थे उस माँ के जो है व्यवहारों को लेकर वो सब संस्कार उसके अंदर मिलते हु करता रहा ना वो अभी मन्यु जैसे अंदर बैठे बैठे हर बच्चा जो है रिकॉर्डिंग करते रहता है माता का सोच समझ बोल चाल व्यवहार सब चीज़ और सारा संस्कार बच्चे पर भी असर करता है तभी तो राम ने जो है सीता को भेज दिया था वाल्मीकि क्या जब पाँच महीने हो गई वो तो कहा कि आप उसको रखना करेंगे अंदर रखेंगे तो बिगड़ जाएंगे सब बच्चे कि संस्कार गलत मिलेगा राजमहल का संस्कार है और सहेलियां उल्टा सीधा गप्पे मारना गाना वाना उल्टा सीधा नहीं तो इसलिए उन्होंने कहा कि यहां रहेंगे तो यही सुनती रहेगी ये सब उल्टी सीधी बात गप्पे बातें तो इसलिए उनको आश्रम भेज दिया ताकि वहां रहेंगे तो वेद घोषणा रहेंगे वैदिक मंत्र होगा शास्त्रों की चर्चा होती होगी ऋषियों के बीच में रहेंगे ऋषियों की सेवा भी करेगी सीता सबके आशीर्वाद ही मिलेगा संस्कार बच्चों का भी होगा इस दृष्टिकोण से निमित्त तो कुछ लोगों को चाहिए था वो। भगवान ने अंदर से प्रेरणा दे दी ब्राह्मण ब्राह्मणा ने महाया हृदय बोला है ना हृदय में तो भगवान राम ही थे उस किस में? रजक, धोबी के पेट में फिर राम ही है तो उन्होंने प्रेरणा दी तो अपना आरोप लगा तब बहाना बना के इसको निकालू तो कहने में तो इसलिए कहते हैं कि वो जो बाल गोपाल आदि जिनको अपेक्षा बुद्धि वगैरह का जानकारी नहीं और अपेक्षा द्वारा संख्या नहीं होता ऐसे ऐसा व्यवहार जो होता है अपेक्षा बुद्धि जनसंख्या व्यवहार नहीं है यद्यपि अपेक्षा बुद्धि वही जात अपेक्षा बुद्धि की विलक्षणता से द्वित्व तृत्व आदि व्यवहाराणाम भेद न भेद है संभव और समुच्चय समुचय को अपेक्षा बुद्धि की लक्षणता का ज्ञान ही नहीं अनुसंधान ही नहीं है ऐसा कौन बाल गोपाल आदि ना जो अशिक्षित बालक आदि उन लोगों को न तंडी बंदना दो इत्यादि जो है अपेक्षा बुद्धि नहीं है अतएव उनके नादान नुद्धि व्यवहारिक जो लोग सिद्ध कर संख्या वो भी पढ़े ही नहीं अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान नहीं है और जो पूर्वी ने कहा था दो वादी संख्या क्या मानना भेदय वो भी उनको मालूम नहीं भेद भेद क्या भेर क्या कुछ नहीं मालूम इन भी भी नहीं कर रहे आप, आप इसलिए मानना पड़ेगा द्वितीय द्वितीय संख्याओं को क्योंकि दुड़क का परिमाण द्वित संख्या जन्य ही है संख्या जन्य परिमाण परिमाण कितने प्रकार के होते हैं है? चार नहीं तीन संख्या जो है तीन प्रकार के कौन से कौन से परिमाण कैसे-कैसे पैदा होते आया संख्या जन्यम कारणगत परिमाण जन्यम परिमाण जन्य होता है कारणगत परिमाण जैसे धागा जितना मोटा है उसी हिसाब से कपड़े की भी मोटाई होगी कितनी महिंग धागा होगा उतना महंग ही प्रति कपड़ा हो जाएगा तो कारणगत परिमाण से जन्य परिमाण और दूसरा संख्या जन्य परिमाण और तीसरा प्रचय जन्य परिमाण प्रचय रुई है फैलाओ उसको तो क्या हो जाएगा उतना लंबा हो जाएगा और दबा दे उसको तो एक मुट्ठी में आ जाएगा देखने में जगह को घेर लिया फैला देते हैं रुई को लंबा चौड़ा जगह घेर लेता है इतनी जगह घेर लिया इतना परिमाण वाला दिख रहा है रुई दबा दिया तो इतने परिमाण वाला दिखेगा रुई तो रूई का वह शुद्ध परिमाण और विशाल परिमाण जो होता है ये जो विस्तार और संकोच विकासशाली परिमाण देख रहे हैं उसका नामुक में जो परिणाम कैसा आया उसको कह रहे द्रुणुक परिमाणम द्वित संख्या बिना न घटते दणुक का जो परिमाण है द्वित संख्या के बिना हो ही नहीं सकेगा क्योंकि वहां संख्या जन्य परिमाण मान नित्य परमाणु परिमाणा भ्याम क्यों संज्ञात मानते हो भाई अब बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं कोई भी चीज है उत्तरोत्तर उत्कृष्ट परिमाण को पैदा करेगा जैसे कपाल है इतने छोटे दो कपाल थे दोनों जोड़ दिया तो बड़ा परिमाण वाला घट बने ना अपने से उत्कृष्ट परिमाण को पैदा करेगा कोई भी कारण है वह स्वगत परिमाण से कार्य में क्या करेगा वो उत्कृष्ट परिमाण को पैदा करेगा यह है उत्कृष्ट परिमाण होता है जन अब इस तरह से परमाणुओं से परमाणु बना है ना परमाणु का जो परिमाण क्या है सूक्ष्म और उस परिमाण से जन्य जो परमाणु उत्कृष्ट होगा उत्कृष्ट होने क्या होगा सूक्ष्मतर हो जाएगा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर उत्कृष्ट है ना और उससे त्र बनेगी उसका परिमाण तो क्या हो जाएगा परमाणु परिमाण से मानना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम होकर के और घटिया और सूक्ष्म होते ही जाएगा सूक्ष्म होते ही जाएगा और घड़ा कितना सूक्ष्म होगा तो दिखेगा ही नहीं इसीलिए हमें मानना पड़ता है परमाणु के परिमाण यदि भी कारणगत परिमाण है उससे कार्यगत दृढ़ रूपा कार्यगत परिमाण उत्पन्न नहीं होता नहीं? वही दिखा समझा रहे नित्य परमाणु परिमाण परिमाणाभ्याम नित्य जो परमाणु उनकी परिमाणों से परिमाणांतर से अनारंभा यह थोड़ा गलत छपी है शुद्ध करो परमाणु परिमाण से लिख ना वो गलत है परमाणु काट दो बोली परमाणु काट देना और परमाणांतर से बना देना परिमाणस्य है ना इस बीच में ये दो परमाण्डांतरस्य परमाणु का परिमाण एक दूसरे परिमाण को पैदा नहीं करता परमाणु परिमाणु के द्वारा परिमाणांतरस्य अनारंभात दूसरे परिमाण का उत्पत्ति नहीं होती यदि होगी तो और बने लग जाएगा, ये समस्या होगी और प्रचर्व परिमाण मान लो कभी नहीं हो सकता प्रचिश कहा होता है संकोच विकासशाली वस्तुओं में और परमाणु के संकोच विकासशाली है उसके निकट तो भंग हो जाएगा इसे परमाणु में प्रचर्व परिमाण भी नहीं माना जा सकता अगर स्व से उत्तृष्ट परिमाण पैदा नहीं करेगा प्रचुर परिमाण भी नहीं पैदा कर सके संकोच का आसानी नहीं है वो अतएव मानना पड़ेगा कारण परिमाण से न साधकता इसलिए आशंका क्यों नहीं हो सकती कि परिमाण से प्रचिर परिमाण की उत्पत्ति नहीं होगी परमाणु परिमाणम परिमाण आरंभ भवती ऐसा जबरदस्ती को अनुमान करना चाहेगा तो नहीं हो सकता न साधकता वाच्य परमाणु परिमाण परमाणु आंतर का आरंभ होता है क्यों कारदर परिमाण होने से यह अनुमान बना इस प्रकार के अनुमान को साधक नहीं कहा जा सकता अवान्तरा से उपाधेय है अत्र अवान्तर अतिशय तय के नियम यही होता है स्व क्या होता है परिमाण वह अपने से अतिशय अतिशय उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न कर तो क्या होगा फिर सूक्ष्म जो परिमाण है वो सूक्ष्म को पैदा करेगा और सूक्ष्म को पैदा करने लग जाएगा तो अत्यंत हो जाएगा यह आपत्ति है ये उपाधि अवान है वह अपने का ही विलक्षण स्व का विलक्षण स्थूल है तो अपने स्थूलतर को पैदा करेगा स्थूलतम को पैदा करेगा स्वतृष्ट क्या होगा स्थूल के पास उत्कृष्ट स्थूलतर स्थित उत्कृष्ट स्थूलतम होगा स्व निष्ठ जो अवान्तर भेदों में अतिशय भेदों को ही वो उत्पन्न करने वाला हुआ करता है यह सामान्य नियम है वो नियम को इतना ही नहीं प्रचेजन परिमाण का भी अनुपरिमाण जनक नहीं होता प्रचयजन्य परिमाण को भी अनुपरिमाण क्या है परमाणु का परिमाण जनक नहीं हो सकता अतव संख्या तो मान नहीं पड़ेगा तथा अपेक्षा बुद्धियात इसीलिए इदम एकम इधम एकमान व्यतिदम एकम इधम एकम इधम एकम ऐसा कहता हुआ दो तीन चार आदि का ज्ञान के अन्वय व्यति देखने मिलता है जिसको इधम एकम में गणना नहीं होता है वो गिन्नी भी नहीं पाता कितना है है ना कितना कैसे पता चलेगा उसको गिनना कैसे माँ पर पेट में सीख ले बाहर आके सीख लेकिन सीखना तो पड़ा कहीं ना कहीं कही। यानी जिनका संस्कार है मानना पड़ा नहीं तो गिन ही नहीं सकते और कई बच्चे होते हैं जो इनको गिनाओ तो गलत गलत गिनते हैं शुरू शुरू में है ना बहुत गलत गिनते है क्यों गलत गिन रहे हैं वो क्योंकि संविधान में, में व्यतिरिक नहीं हो बड़े बड़े लोग गलत गिनते हैं बच्चों के क्या कहना है बच्चों के रिजल्टों में कई बार गड़बड़ होता है कि मार्क्सों की जो है जोड़ने की गलती है करेक्शन तो कर दिया मार्क्स दे दिया और मार्क्स को जोड़ा ढंग से नहीं और जोड़ने गलत जोड़ दिया मार्क्स गलत हो गया फेल हो गया बच्चा फिर उसको कहते हैं कि भाई रिएशन करेक्शन होता नहीं है रीवैल्युएशन होता है केवल और फिर वो तो के सवाल बना लेते हैं वो लोग फिर जान बुझकेशन कर देने ऐसा ही बोल देंगे फेल ही है तुम हाँ पर जो है थी ज्ञान अपेक्षा बुद्धि जनना ही पड़ता है तय नहीं होगा संख्या जन्य परिमाण भी इसीलिए हमें मानना चाहिए संख्या जन्य परिमाण न्यंजक्य अनुभूति पक्षी कभी छोड़ता ना कहता है अपेक्षा को सब कभी व्यंजक मान लो मतमान अभिव्यक्ति मात्र किया है तो भी नहीं हो सकता। न्यंजकत्व क्योंकि समान असमान नियत इंद्राह एक शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं समार इंद्रिय ग्राह है चक्षु के द्वारा ही यानी एक पदार्थ लेकिन सब कहा है एक देश में नहीं आप, आप लोग आगे पीछे इधर उधर बैठे हुए समान देश में नहीं है ना अलग अलग जगह पर आगे पीछे दूर दूर बैठे हुए हैं तो असमान तो देश स्थिताना लेकिन युग पद इंद्रिय संबद्ध आना एक साथ इंद्रिय के साथ संबंध कर लिया है ऐसों का ज्ञान अपेक्षा बुद्धि के बिना हो सकता है क्या इंद्रिय संबंध व्यतिरेक नियत व्यंजक व्यंग्य दर्शन इंद्रिय संबंध के बिना नियत कोई व्यंग्य व्यंजक भाव देखने को नहीं मिलता अतएव अतः संयोग समानता द्वित्वी की इसलिए संयोग के समान ही द्वित्व को भी मानना पड़ेगा संयोग क्या होता है जब तक दोनों द्रोप्यों के ग्रहण नहीं होता तब तक तो इन दोनों के बीच संयोग को ग्रहण करेगा संयोग को ग्रहण करने के लिए दोनों वस्तुओं की अपेक्षा बुद्धि है तब तक तो बीच का संयोग ग्रहण नहीं होता यथा तथा एकम इधम एकम जैसे अपेक्षा बुद्धि नहीं हो तो फिर बुद्धि नहीं हो सकती संयोग के समान इसको भी अपेक्षा बुद्धि सहयोग मानना ही पड़ेगा एक कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं क्या विद्वान बुद्धिचन नियम एक प्रतिपत्र ऐसा अनुमान करते हैं वो द्वित कैसा है ज्ञान कुछ विद्वान लोग ऐसा करते बुद्धि बुद्धिजन्य होता है क्यों एक ही प्रमात्म के तरफ ग्रहण हो रहा है मान एक आदमी ने कहा इधम एकम दूसरे आदमी ने कहा इधम एकम और वो इधम एकमेम कम मिला करके आपके बुद्धि में दो संख्या के चयन हो जाएगा आपके लिए तो एक ही है ना दो तो नहीं हुआ एक व्यक्ति के अंदर ही इधम दो बार यदि ग्रहण होता कि दो अलग अलग वस्तुओं में तभी क्या होगा द्वित संख्या का बोध होगा ईश्वर का कहना है एक प्रमाता में नियमित रूप होने वाला होने से उस द्वित को एक प्रमाता ज्ञान जन मानना चाहिए ऐसा जो कहते वो ठीक नहीं है तेषा ज्ञान प्रागभाव प्राग्भाविचार है उनके मत में ऐसी जो संख्या ज्ञान प्रागभाव में विचार हो रहा है ज्ञान का प्रागभाव ज्ञान भाव है क्या? ज्ञान का प्रागभाव ज्ञान जन्य है कि नहीं है क्यों भाई अरे प्रागभाव कहने का आरती क्या अनादिशांतो अभाव प्राग अनादि उसका नाम है तो जन्य कहा से हो जाएगा जिसका लक्षण में आप कहते हो अनादि है तो जन कैसे होगा वो अच्छा बुद्धिजनित्व तो प्रागभाव में क्या किसी भी प्रागभाव में ज्ञान जनित्व नहीं रहेगा क्योंकि कोई भी प्रागभाव जन्म ही नहीं है अनादि है वो नाश जरूर हो जाएगा उत्पन्न नहीं होता भाव थे अब घट का प्रागभाव था मिट्टी में घट उत्पन्न हो गया अब घट प्रावध मिट्टी में नहीं रहा कदम इन घट का प्रागव मिट्टी में कब से है अनादि से। प्रश्न होते ज्ञान प्राग्भाव ज्ञान चन्नी है तो चक्रते हैं अरे वही सीधी सी बात है कोई भी अनादि है तो चन्या होता ही नहीं इसीलिए तो ज्ञान प्रागव बुद्धिजन्य नहीं है मतलब शादी अभाव प्राग भाव में आपने शादी क्या है बुद्धिचन तो उसका अभाव कहा है ज्ञान प्राभाव में उस ज्ञान का हेतु तो बैठा हुआ है प्रतिपत्र कि आपके अंदर ज्ञान का होता कि नहीं बोध अपने अंदर अनेक ज्ञानों का प्रतिपत्र था ना आपके अंदर तो हेतु तो बैठा हुआ है ज्ञाना ज्ञान भाव अधिकरण ज्ञान प्रगभाव में हेतु तो बैठा हुआ है अतएव साध्यभा में हेतु का जाना विचार हो गया और कहते इसको दूर करने गुण प्रसिद्ध आपने अभाव में विचार दोष दिया ना हम गुणत्व सदी विशेषा दे हेतु में तो हेतु तो अभाव में नहीं रहेगा क्योंकि प्रागव गुण है क्या नहीं अच्छे गुणत्व रह नहीं रहा तो गुणत्व विशिष्ट नियमित एक ये जो हेतु तो है वो प्रागव में नहीं जाएगा वह विचार निवृत्त हो जाएगा ऐसा नहीं क्या विशेषा तो कहा कहूंगा ईश्वर इच्छा में दूंगा ईश्वर इच्छा क्या है ज्ञान जन्य नहीं है ईश्वर की इच्छा ज्ञान जन्य नहीं है किसके ज्ञान से जन्य होगा ईश्वर में जो इच्छा होगी सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा हुई सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा होती ना उनको ज्ञान जन्य नहीं होता कि उनकी इच्छा ज्ञान प्रयत्न तीनों नित्य होता नहीं है नहीं आय लोग क्या मानते हैं ईश्वरीय ज्ञान ईश्वरीय इच्छा और ईश्वरीय प्रयत्न तीनों नित्य होते हैं जननी होता अतः ज्ञान चिन्हित का भाव ईश्वर इच्छा या नहीं है तो साध्य भाव ईश्वर इच्छा में और वहां हेतु तो बैठ गया गुणत्व गुणत्वी नियम एक प्रतिपत्र नाम की जो सुच्छा में है अतएव उसमें विचार हो गया तो उसको भी दूर करने क्या कहेगा कार्य विशेषण कार्यत्व सति गुणत्व सति नियमित एक ये हमारा साधन हेतु बन जाएगा यदि ऐसा कहते हो तो विशेषण है जागर आदि ज्ञान से विचार हो जाएगा जागृत ज्ञान में विचार हो जाएगा जागृतकालीन ज्ञान कैसा है जागृत आदि ज्ञान जागृत आदि ज्ञान में भी क्या होता है वो भी ज्ञान नहीं है ज्ञानचनी ज्ञान नहीं है जागृत का प्राग्राव था और उस प्राग्राव से जागृत ज्ञान हो गया और ये जो क्या है वो बुद्धिजन्य नहीं है और लेकिन उसमें भी है, जितना भी है और एक तो तो विश्लेषण देते जा रहे हैं तो भी वे विचार से बच नहीं पा रहे अतएव एक एक का मत जो था अनुमान वह खंडित हो गया इस अनुमान से अब सिद्धि नहीं कर सकते बल्कि तद विनाश से द्वितीय विनाश इस अपेक्षा बुद्धि का नाश होते ही द्वित कव विनाश हो जाता है यह मानना है और एक सामान्य बना रही है अनुमान कर्मस्तु इसलिए अनुमान के द्वारा तो आप तो सिद्ध करना ही चाहते हैं अनुमान को इस क्रम से सिद्ध करवाओ। क्या क्रम है द्वित कारण नाश नाश नाश्य व्यक्ति संवेदम त्य कैसा है निमित्त कारण के नाश के द्वारा नाश्य वस्तु में रहता है समुद्र से निमित कारण कौन है अपेक्षा बुद्धि उस अपेक्षा बुद्धि के नाश के द्वारा नाश्यूता वह व्यक्ति कौन हो गया वित्तत्व तो संख्या और वो जिस वस्तु में रहता है उस वस्तु में संवाय सम्बन्ध से संख्या रहेगी इसलिए कहते हैं वित्त अपने जो निमित कारण के नाश से नाश्यमान होता है अपने निमित कारण कौन है जब दो वस्तु को अपने दिया यह दो वस्तु क्या हो गया वित्त के प्रति निमित कारण हो गया और इनमें अपेक्षा अपेक्षापूर्ति हुई कम इधम ऐसा अपेक्षा पूर्ति हुई और इनमें एक हटा दो विनाश तो, तो ही है वो सर्वगत नाश नहीं है ये सिर्फ निमित्त नाश करते हैं हम लोग तो एक नहीं एक हट गया तो क्या हो गया आप इधम एक दो बार बोल पाओगे यहां पर दो वस्तु है नहीं निमित्त नाश निमित्त कारण का नाश हो से नाश्य जो व्यक्ति में संवेदन कारण देह आदि का नाश से नाश्य मान निमित कारण जैसे योगियों में क्या होगा दृष्टान जो है ना योगी का दृष्टिकोण से दे रहे हैं सत्तावत योगियों को माना जाता है कि अनेक शरीर बना लेते हैं योगी अनेक शरीर बनाता है योगी राज्य नहीं बना पाते शास्त्रों के योगी बना लेते थे लेकिन आजकल योगी राज भी नहीं बना पाते कुछ नहीं बना पाते जो शास्त्रिक में योगियों का वर्णन जिन योगियों का उन योगियों का हालत कैसे था वो अनेक शरीर बनाते थे और मेरा चार शरीर है और वो एक शरीर को नष्ट कर देते थे, थे तो संख्या घटेगी कि नहीं घटेगी उस योगी को ले रहे इसीलिए सत्ता निमित्त कारणीभूत देहनाश, नाश नाश्य माने युजान से अंत्य सुख ज्ञाने भवते सत्ताव दृष्टांत को पहले ले रहे हैं सत्ताव का मतलब क्या सत्तादी कौन होता शरीर उस शरीर के द्वारा नाशमान है युंजान उस योगी का जो युंजान शक्ति से जो पैदा किया हुआ अंति उस योगी का अंति ज्ञान में संवाद समझ से संख्या था, था, पर भी समझना एव सर्व पृथक भी वक्तव्य में थी जिस प्रकार से अनेकत्व सिद्धि में जो बात कही गई है ये सारी बातें अनेक पृथक सिद्धि में भी ग्रहण करना चाहिए